तो क्या अच्छा हम गहना नहीं पहनाएंगे क्या लाना वही रखना फिर तो दूसरे दिन फिर आ रही क्या आज तो अंधेरे में रा गया था कि आज तो नहीं लिया इसने के लिया के क्या लिया कैसे लिया अरे करे मैया इसकी तो अंग अंग में दीपक लगा हुआ है स्वांग प्रदीपम मैया अब इस प्रकार से बड़ी बड़ी लीलाएं ठाकुर कर रहे हैं एक दिन ठाकुर ने मिट्टी खा ली श्री बल्लाभ जी ने मना किया मिट्टी मत खा मिट्टी मत खा मिट्टी मत खा कलैया मिट्टी मत खा मिट्टी तेरे पेट में नुकसान करेगी कन्हैया ने कहा मैं तो बाबा दादा मिट्टी खाऊंगा मैं तो दादा मिट्टी खाऊंगा जरूर खाऊंगा समझे ना सखाओ ने कहा ले मिट्टी मत खा मैया रोकती है तेरे पेट में बीमारी हो जाएगी श्याम जी ने कहा मैं तो खाऊंगा मैं तो खाऊंगा अब सब पकड़ के मां के पास ले गए मुंबर मिट्टी घड़ी थी देख मैं इसने मिट्टी खाई अब अबड़ा के बोलते ना हम भक्तवाया मैंने मिट्टी नहीं खाई अरे चटोरे तेरी मिट्टी खाई है अरे महाराज ऐसा तो ठाकुर का नाम ही नहीं किसी ने किया ऐसा नामकरण तो ठाकुर का किसी ने नहीं किया ऐसा नामकरण तो किसी ने नहीं किया, नहीं किया। कस्मात मृदम अडांतात्मन अरे अदान तात्मा अरे चटोरी अरे जिभले मिट्टी खाई अब बड़े ठा सके भगवान हाथ आपने मिट्टी खाई ये बहुत गुस्सा होता तो आप कहा जाता है महाराज आज भी कहा जाता है ना मृदम मेरे ऋषि महाराज जी जब मेरे ऊपर बहुत नाराज होते थे आइए रामायणी जी बैठी तो हम समझ जाते पूछा है आज मामला <laughs> तो महाराज नाराजी में कभी कभी आप निकलता है तो कसमान मृदम अरान तात्मन मेरे भी मुंह से निकलता है जब मैं किसी को ऊपर ना डूटता हूं ना कोई शिशो तो मैं कहता कह आई पढ़ारी तो वो भी समझ जाता है पूछा है आज <laughs> कसमान मृदम अरे चटोरे भवान भक्षितवान आपने मिट्टी खाई नहीं नहीं मैंने नहीं खाई पहले ऊपर से कह दिया नहीं खाई भैया मैंने कह रहे तेरे कह रहे हैं जिसको तू अपना मानता हुई कह रहे बदंती तावका तावका की व्याख्या बड़ी विलक्षण है बातचीत बदंती तावका ही थी मैं सूत्र दे रहा हूं खोल लेना कुमारा ते अग्रजोप्ययम बलराम भी कहते हैं जो तेरे को बहुत प्यार करते हैं, ये भी कहती अभी मैं प्यार की बात आगे बताऊंगा ये अग्रजोपी अभी में भी बड़ा भावे बारा है अरे ये कभी तेरी शिकायत नहीं करते तेरी शिकायत में हमेशा पर्दा डालते हैं, लेकिन आज तो ये भी कह रहे हैं अग्रजोप्ययम भगवान कहते ना हम भक्षितवान अंब भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई कांप रहे कांप रहे मारे असर्वे मिथ्या भिषण सीना सब अथवा ना हम भक्षितवान अंब भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई फिर क्या खाई के ना हम खाया ना हम को खाया मैंने ना हम माने अणहबंधनिक हम माने प्राणी मात्र के बंधन को मैंने चाट करके समस्त बेनवासियों को मैंने बंधन से रहित कर दिया ना हम बक्षितवान अंब सब झूठ बोलते कि झूठ कोई नहीं बोलता भैया सर्वे अमिथ्याभिशंसीना शास्त्रीय अर्थ कोई दौड़ाना मत की मैंने अपने मन से किया सर्वे मिथ्या सर्वे अमिथ्या आगाब हो जाएगा रेबे मिथ्या भिशांत सिन्ना सब सच बोल रहे हैं है भैया मैंने खाई मैंने मिट्टी खाई लेकिन खाने के बाद मैंने जिन, जिनके चरणों से वो मिट्टी लगी हुई थी उन सारे के सारे लोगों के बंधन मैंने निम थे मुंह खोर मुखोल खोला तो सारा ब्रह्मांड नजर आया महाराज उसने मैया कापने लगी मेरी बेटी की मुंह इस पांच आ गया ये तो पूर्व ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद गण है ठाकुर ने तुरंत मुस्कुरा दिया मुस्कुराया था अरे कहीं कहीं शालाएं बनाई लगी लो ये ब्रह्म कहां से ये तो मेरा लाला है है ना अब उठा के गोद में रख लिया महाराज वैष्णवी व्यतनोन मायाम वैष्णवी माया का विस्तार माया कई प्रकार की है लोग तीन प्रकार कहते हैं और हमने की चरणों में बैठ के सीखा है कुछ वो चार प्रकार की तो यहां पर भक्त जन मोहिनी माया है चारों की व्याख्या समय पाऊंगा तो करूंगा यहां भक्त जन मोहिनी माया है ये वैष्णवी माया है भक्तों को जो मोहित कर ले अरे भक्त जब भक्त जब मोहित होगा तो क्या करेगा तो ठाकुर को अपना मानेगा है ना तो ऐसी माया का विस्तार कर दिया उसका उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि वैष्णवी माया कथम भूताम वैष्णवी माया पुत्र स्नेह मई ऐसी माया सत्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारो प्यारोह आत्मजम प्रवृद्ध स्नेह कलीला हृदया सा सीध्य यथा पुरा गोद में ले लिया हुँ? लाला को राम जी एक बार की कथा मैया बैठी हुई है पीछे से लाला ने आकर के छोटी पकड़ी मैया मैं दूध पिला एकदार गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी एक बार गृहदासीसु घर की जो दासियां हैं कर्मांतर नियुक्त दासु कर्मांतर में लगी हुई थी दूसरे काम में लगी हुई थी नंद गृहिनी यशोदा स्वयं दधी का मंथन कर रही है कहते तो एकदा ये सब यशोदे जी के नाम है मारा एकदा मने क्यों यशोदा एकदा मने यशोदा यशोदा जी एकदा है एकदा मने एकम अद्वितीयम अखंडम अनंतम अविच्छिन्नम परमात्म श्री कृष्णचंद्रम लोकान दराती, दराती थी एकदा जो एक अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को लोगों को दे उसका नाम है एकदा और यशोदा माने कि यशोदा तुमका नाम ही है सार्थक नाम है यशोदा कि ठाकुर को यश दे रही है आज इस चरित्र में देने जस देने और जस देने वाली है दुनिया आज भी चल जाती है कि भैया की बंधन में बन गए आज ठाकुर को यश देने वाली है आनंद नहीं, जो नंद की यही नहीं होगी जो आनंद देने वाले की पत्नी होगी उसी के गोद में ठाकुर रहेगी दूसरे के गोद में ठाकुर नहीं आएंगे अब महाराज भैया यशोदा दधी मत रही हैं ठाकुर आए सो करके मुंह मुंह करते हुए अब मैया की छोटी पकड़ ली है उधर से बलराम जी आए उन्होंने भी पकड़ लिया दो भैया मैया सो मांगती दे मैया माखन रोटी दे माँ माँ खन रोटी महाराज जी किसी ने नाक की बेसर पकड़ ली न तो किसी ने पीछे चोटी पकड़ ली अब तो इस आनंद का कोई ठिकाना है इस आनंद का कोई वर्णन करेगा ब्रह्म सुख यहां फीका हो जाता है राम जी भगवान के मनमित कामना जग गई आज भगवान की मन में कामना आ गई कामना आ गई हो ऐसी मालूम कामना गई कि ताम श्री राम जी ताम स्तन्य काम आसाध्य भगवान आज भगवान काम हो गए किस चीज के स्तन के दूध कामी हो भगवान के मन में काम आ गई स्तन्य काम आसाध्य ले लिया और दूध पिलाने लग गई महाराज और दूध पिलाते पिलाते उधर दूध में उफान आया और भैया दौड़ी दूध कौन सा है महाराज जी हजार गायों से दूध निकाला गया और सौ गायों को पिला दिया गया सब दूध और सौ गायों से निकाला गया दस गायों को पिला दिया गया और फिर उन दस गायों से दूध निकाला गया एक को पिला के दिया गया उसका नाम पद्मगंधा उस पद्मगंधा का गऊ का जो दूध है वही ठाकुर उसी का बनता था मक्खन और उसी मक्खन को ठाकुर का भोग लगता था और पद्मगंधा का दूध रखा हुआ है और उसमें आया उफान और भैया दौड़ी बड़ी जोर से ठाकुर को छोड़ दिया मारा ठाकुर की बढ़िया मैया दौड़ मैया ने लोगों को सिखाया कि ठाकुर से ठाकुर का कईकर यह बड़ा ठाकुर से ठाकुर का कंकरी बड़ा है, है। वैष्णव अच्छी तरह जानता है सकल विधि कईकर यह पूरा जिस वैष्णव के जीवन में कंकर यह नहीं है चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त जो बगैर कंकर देख के खाता है वो अपनी बुद्धि को नष्ट करने का साधन खा रहा है बैर कंक कभी नहीं पाना चाहिए कई कल करना चाहिए ठाकुर का कई करेंगे ठाकुर के कई करने, करने, कर। करने को ठाकुर से ज्यादा प्यार करो ये वैष्ण्य है मैया दौड़ वो दूध में उफान आया उफान क्यों आया राम जी दूध में जब ठाकुर को मैया का दूध पीते हुए देखा तो दूध लगा सोचने कि हम तो कब से कल्पना कर रहे थे कि हम ठाकुर के मुख में जाएंगे ठाकुर के मुख में जाएंगे लेकिन ठाकुर मैया का दूध पी लेगी तो तृप्त हो जाएंगे और हम तो अभागे रह जाएंगे अपने अभागे पर चिल्ला करके दूध उफला बड़े जोर से और मैया दौड़ी और ठाकुर को अतृप्त छोड़ दिया अतृप्तम आत्रिप्ता उत्सृज्य अतृप्तम कृष्णचंद्रम उत्सृज्य ठाकुर अतृप्त रह गए दुनिया का तर्पण करने वाले आज स्वयं अतृप्त रहे, गए अतृप्तम अब बड़े वेग से चले। राम जी अब यहां पर कृष्णा आ गई पहले काम आया था अब क्या गई जब कभी तृप्त न हो तो कृष्णा आ गई अब इसके बाद भारत संजात को पहा खोद भी आ गया कामाया कृष्णाई क्रोध तो आगे स्फुरीताधरम अ महाराज दांतों से ओठ दबाया ऐसे दादा बेजो से दबाया संदस्य ददभी दांतों से ओठ को दबाया दांतों से ओठ को दबाया क्यों ठाकुर कहते हैं अरे दुनिया वालों लाल रंग है रजोगुण का और सफेद गुण है सतोगुण का रजोगुण के ऊपर सतोगुण का अधिकार रहने दो ओठ है रजोगुण अदात है सतोगुण रजोगुण को अधिकृत कर लिया सतोगुण है संजात संदस्य ददभीर ददिमंत भाजनम कामाया कृष्णाई क्रोधाया दम गया मृषाश्रु झूठे आसू सच्चे ने झूठे आंसू के हैं विवा मृषा शुरू और लोढ़ा लिया महाराज लोढ़ा अश्मना लोढ़ा समझते सिर बट्टा सिर के ऊपर जो चलाया जाता है उसको बट्टा है? ओ बट्टा लिया लोढ़ा महाराज और मैया की कमोरी फोड़ दी मैया ठाकुर ने कहा मैया प्रपंच की जरूरत नहीं है अब मैं तेरी गोद ल मुझको गोद में लेने के बाद दुनिया की किसी भी प्रपंच की आवश्यकता नहीं मैं तेरा हूं मैया तू मेरी और मैया के सारे घटाकास पटाकास पटाखास सब समाप्त कर दिया था और महाराज मां से जाकर के और हय्यंगवम हय्यंग पानी लग गए हय्यंगो मैंने कल का निकाला मक्खन जो कल का निकाला हुआ मक्खन है बासी वो कल का निकाला हुआ मक्खन पागे पानी लग गए घास राम रामजी उधर से सी यशोदा जी आई जब इसे देखा और देखा कि वो तो खेल बैठे हुए है। और है हैं और आए गए हैं हनुमान जी महाराज हनुमान जी महाराज कहीं जाते नहीं बार वही बैठे वहीं बैठे आए गए हनुमान जी और महाराज ये ना समझना हनुमान जी बने खाली बंदर हनुमान जी स्वयं हनुमान जी महाराज आते अपना आ रहे अपना पा रहे हैं लुटा रहे हैं मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम मैया आई और डंडा लेके पीछे भगी ठाकुर भगरी लग गए मैया भगरी लग गई इसके बाद रस्सी लेके मैया ठाकुर मैया ने देखा ठाकुर बहुत डर गए मैया ने डंडा फेंक दिया अब रस्सी लेके बांधने के लिए दोगी ठाकुर ने देखा कि बन गया समझे न मैया से मैया बहुत शांत हो गई क्लांत हो गई परेशान्त हो गई उठाकू तो बदने लग गए अब महबा जब जब जब करे तो दू अंगुलसी छोटी हो जाए दू अंगुल छोटी क्यों हो जाए तो, तो मैया ऐसे तो बहुत भाव संतु मेरे अभी कृपा का समुद्र लहलाया नहीं दूसरा अंगुल जब मेरी अंदर कृपा का समुद्र लहलाएगा तब तो तेरे परिश्रम की शक्ति अवशिष्ट आव, नहीं रहेगी और ये दोनों अंगुलें जब ठीक हो जाएंगी तो हम बन जाएंगे कृपया सी स्वंध नहीं अब महाराज ठाकुर किस लिए बंधते हैं मैया के लिए बने कि ज्वलार्जुन के लिए बंधे कौन जानता है ठाकुर की लीला ठाकुर के चरित्र को समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए आनंद लेना चाहिए समझे ना आनंद लेना चाहिए जो समझ में आपातता आ जाए उसको तो समझ लो मेरी बात सुन लेना अच्छी तरह से ये तो चक्कर में पड़ जाओ अरे जो बात आपातता समझ में आ जाए वो तो समझ लो और चरित्र का आनंद लो ज्यादा बुद्धि लड़ाओगे ना तो अच्छा नहीं है फिर वो बुद्धि फिर आपके आपके मन को मन के आनंद को विखंडित कर दीजिए आपके मन के आनंद को विखंडित कर दीजिए फिर बुद्धि ही बुद्धि रह जाएगी भाव का सत्यानाश हो जाएगा जितना आनंद पूर्वक समझ में आ जाए उतना समझ है ने? ये है। राम जी तो ठाकुर उस उखल को घसीटते हुए आगे चले अब महाराज ब्रज में मेला लग गया इधर से गोपियां आ रही हैं उधर से गोपा आ रहे हैं सब जसोदा के पास जा रहे हैं उलाना दे रहे हैं गो माता आई हुई है, है इधर से महाराज यह सुनी के हल धर तई और जब दादू दाऊ दादा आए तुम्हारे और आंख बलबल की रोनी लग गए ऐसे झूठे रोना तो है तुम्हें के आंख की रोनी लग गए तो क्योंकि मैं बर कई बार कन्हैया मैं बर कई बार कन्हैया हली करी दो हाथ बधाए आज दोनों हाथों को बधाई इसके बाद भैया के पास जाते मैया मेरे श्याम सुंदर को बांध दिया तुम्हें तो बलराम भाग जा तेरी एक नहीं सुनूंगी कि भैया अगर दूसरा बाधा होता तो आज पता नहीं क्या अर्थ हो जाता है ये तेरे सामने मेरी कुछ चल नहीं सकती मेरो श्याम जीवन धन माधो मेरो श्याम जीवन धन माधो बाधो भुज मोही दे दिखाई मैया श्याम ही छोड़ू मोही बरू बाधो भ्रुज बाध मेरे लाला छोड़ <coughs> मैया के दरबार में प्रार्थना अस्वीकृत ठाकुर के मन में कुछ और है भैया स्वीकार करती थी भगवान जबरार्जुन जो जुड़े हुए वृक्ष थे उनके बीच से निकल गए ठाकुर को निकलने में कितना विलंब लगता है इधर उखल अटक गया ठाकुर निकल गए बीच में रस्सी रह गई और वृक्ष का उद्धार हो गया वृक्ष का कि ठाकुर से गुड़ी ठाकुर से जुड़ी हुई जो रस्सी है वो जड़का भी उद्धार कर देती है चैतन्य की तो कथा ही क्या है उद्धार हो गया राम जी इसके बाद ठाकुर ने जबलार्जुन का उद्धार किया जबलार्जुन ने ठाकुर से वरदान मांगा हे स्वामी हमारी वाणी आपके गुण के ही कहने में लगी रहे कान आपकी कथा सुने हाथ कर्म करें मन और राम जी मन आपके चरणों में लगा रहे सर आपको प्रणाम करे और मेरी दृष्टि जो है संतों के चरणों में संतों के दर्शन में लगी दो बातें यहां अने कहा तो सब कुछ है लेकिन पहले पहले गुण का वर्णन कहा बाद में संत का दर्शन कर रहे हैं वाणी गुणानुकथने पहला शब्द यह मेरी वाणी गुण का वर्णन करें गुण मैंने रस्सी होता है ये जमलार्जुन ये ये जो नलकूबर है कृतज्ञ नहीं है कहते स्वामी गुण ने ही मेरा उद्वार किया है गुण मैंने दस्ती गुण ने मेरा उद्धार किया है तो आपसे जुड़ा हुआ जो गुण है इसका कीर्तन हमारी वाणी हमेशा करती रही वाणी गुणान कर औरत में कहते मेरी दृष्टि संतों में लगी रहा है कि स्वामी हमारा उद्धार संतों ने ही किया है अगर नारद जी की कृपा ने होती तो मैं आज दर्शन कैसे पाता है ना इसलिए संतों का दर्शन हमारे नेत्र राम जी दामना चो लू खलहा बद्घा प्रहसन्न ना कोई ठाकुर हंस के बोले हंस के क्यों बोले कि और, और नियम तो यह है कि मैं मुक्ति जाता हूं और मैं बंधन मुक्त हूं और लोगों को मुक्ति देता हूं और मेरे में कोई बंधन नहीं लेकिन आज उल्टा हो रहा है कि तुम तो हो गए मुक्त और हम हो गए बंधन में इसलिए ठाकुर हंस करके बोल रहे हैं और बोले ठाकुर जाओ तुम्हारा कल्याण हो वो सब चले गए और इधर महाराज जब सुना लो पेड़ और राह के गिरा अब महाराज सब भगे नंद भगे उपनंद भगे सुनंद भगे यशोदा जी भगी रू भगी सारे के सारे गोप भगे गोपी भगे सबके सब वहां पर आए और देखे कि लाला तू खेल में बजे हुए रोए रहे रो रहे बालकों ने बताया इसी ने पेड़ तोड़ा बाबा इसी ने तोड़ा कौन विश्वास करेगा कि मेरे गड्ढे से बच्चे ने पेड़ तोड़ा बालक बकते रह गए अब महाराज आकर के नंद बाबा उधर से आए हंसते हुए ठाकुर को उठाए वहां से हंसते हंसते आए से इसने कि से, ह, की आके हंसी वहां से खूब बरावटी हंसी खूब हंस रहे या प्रसन्नता की हंसी कि मेरा लाला बच गया हंसते हुए उधर से आई आकर के उठा लिया हंसते हुए क्यों आई हंसती हुई इसलिए आई कहीं लाला ये सोच ले कि मैंने चोरी की है तो मैया ने तो मारा है बाबा मैया ने तो बांधा है बाबा मारे है नहीं कहीं मैया ने तो बांधा बाबा कहीं मारे नहीं तो कह बेटा मैं तो खुश खुशू मैं तो खुश खुशू मैं कहीं को मारूंगा तेरे को नंदा प्रासद बदना भी मो, भी मो नंद बाबा ने गोद में ले लिया नंद बाबा की लाला यहां सीख छीनने लग गए गाने लग गए नंद बाबा का मुछ पकड़ने लग गए बाबा ने कहा क्या करता है बाबा मुझे अच्छा लगता है बाबा मेरे को अच्छा लगता है आपकी दाढ़ी मुझे अच्छा लगता है अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा लगता है अब तू तुझा कहा जाऊं बाबा मैं कहीं नहीं जाऊंगा बाबा मैं तो आपके पास ही रहूंगा बाबा मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैं तो आपके पास रहूंगा आप मुझे रख रहा यहां से अरे बाबा मैं रखूंगा बाबा मैं तेरे पास रहूंगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो मैया के, के पास नहीं जाएगा नहीं मैया के पास नहीं जाऊंगा मैया के नाम पे मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा बाबा मैया के पास नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा मैया के नाम पे लेना दूध कहां से पीएगा क्या मैं गैया मैया का दूध पी लूंगा मैं गैया मैया का दूध पी लूंगा मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा तो क्या तेरी मैया के पास क्यों नहीं जाएगा मैया ने मुझको बाधा है बाबा मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा मैं तेरी मैया को मारूंगा मैं तेरी मैया को पीटूंगा डंडे से मारूंगा तेरी मैया को भगवान श्याम सुंदर ने बाबा के मुखरे पर हाथ रख दिया ना बाबा ऐसा कभी ऐसा कभी बच करना बाबा मेरी मैया को मारना मेरी मैया को मारना नंदलाल नंद की गोद से जबरदस्ती उतर गए और उतर के मैया मैया मैया कहते हुए अपने भैया के पास गए एक गोदे में भैया आंसू बहा रहे मैया की गोदी में झांकी निपट गई मैया मैं तो तेरा लाला आहूं मैं बाबा के पास नहीं जाऊंगा भैया मैं तो तेरा लाल बाबा धन्य है ब्रजवासी धन्य है इनका प्रेम नंद उपनंद सब मिले हरि भरी गृहस्थी को उजाड़ दिया यहां पर दुनिया भर के उपद्रव होते हैं हम यहां नहीं रहेंगे हम इस स्थान को छोड़ देंगे एक साधारण सर सा छोड़ना मुश्किल हो जाता है अमृतसर वाले यहां बैठे हुए हैं इतने उपद्रह हो रहे हैं मैंने दरी जमाने एक आधबार कहा छोड़ क्यों नहीं लोगों ने कहा गांव घर कैसे छोड़ इतने उपद्रव हो रहे हैं घर नहीं छोड़ते बदला सारा गांव का गांव उजड़ गया यह मेरे लाला क्यों ऊपर आपत्ति आती है इस तो गांव में हम नहीं रहेंगे गोकुल छोड़ दिया गोकुल छोड़ दिया गोकुल उजाड़ हम गोकुल में नहीं रहेंगे मेरे लाला के ऊपर वृंदावन पधार गए बत्सुर आया बछड़े का रूप धारण करके बछड़ा आया राक्षस आया ठाकुर ने उसका उद्धार कर दिया और बत्सुर का ठाकुर रोज श्री जी से मिला करते समय पाकर के ठाकुर किशोर जी के पास जाते हैं राधाकृष्ण का सम्मेलन होता रहता है भागवत में श्रीला का परिपाक नहीं हुआ है ने? लेकिन बीच बीच में ठाकुर जाते रहते हैं नित्य दर्शन करने के लिए किशोरी जी का नित्य दर्शन करने के लिए ठाकुर नित्य दर्शन जब किशोरी जी के पास आज पहुंचे तो किशोरी जी ने कहा दूर रहो मेरे पास मत आना दूर रहो मेरे पास मत आना क्यों आज बछड़ा मार के आए हो तो तुम्हें गोहत्या लग गई कहो तो राक्षस था तो था तो, तो बछड़ी के रूप में उसको बछड़े से राक्षस बनाती फिर मारती तुमको गोहत्या का बाप लगे हमको छूना मत हम तुम्हारी परछाई से भी घबराती हैं ठाकुर ने कहा स्वामी जी हम तो आपके बिना रह नहीं सकते और बछड़े को तो तुम्हें मारी तो जाओ था राक्षस अब हमको कोई उपाय बताओ कई इसका उपाय यही है कि आप समस्त तीर्थों में स्नान करो किशोरी जी का हृदय करुणा से उद्वेलित था किशोरी जी कलयुगी प्राणियों का उद्धार करना चाहती है आज तो कह कैसे करूं सारे तीर्थों का श्याम सुंदर आवाहन करूं आप तो सारे तीर्थों के मालिक हैं आपकी बुलाने से कौन नहीं है भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा ने वहीं पर आओ तीर्थराज राजप्रयाग आओ नई विषारण्य आओ अयोध्या आओ मथुरा आओ कांची सारे तीर्थों का आवाहन किया और सारे तीर्थ शरीर धारण कर करके श्री गोवर्धन की उपत्या में पहुंच गए श्री गिरिराज जी की उपत्या में सब के सब तीर्थ पहुंच गए जब पहुंच गए फिर स्वामी आज्ञा कि आप सब यही निवास करो द्रव रूप में हम द्रव होते हैं स्वामी हमारे रहने के लिए जगह बताइए श्री राधा जी ने अपने नूपुर से और श्री श्याम सुंदर ने अपने बांसुरी से दो गड्ढे तैयार किए और उन दो गड्ढों में सारे तीर्थों ने आकर के निवास कर लिया द्रव रूप में आज प्रत्यक्ष दर्शन करें एक का नाम श्री राधा कुंभ रहे और एक का नाम श्री कृष्ण कुंभ रहे दोनों मिले हुए ये कलयुगी जीवों का निस्तार करने के लिए श्री श्री जी ने मृति अनुकंपा की बकासुड़ाया भगवान ने उसका उद्धार किया अघासुड़ाया अघासुर के मुख में सारे ग्वाल बाल ताड़ी जानते राक्षस जान करके ताली बजाते हुए हाँ कर ताड नहीं रूं वैष्णव जो है अपने स्वामी के मुख को देखते हुए काल का भी वरण कर लेता ऐसे कहते हैं कि अरे अभी मेरा कृष्ण बचा लेगा और कर ताड़ नहीं हाथ में काली बजा रहे हैं राम तो है। जी ठाकुर कहते हैं कि मेरा भक्त अगर काल का वरण करता है मेरे भरोसे पर तो मैं भी काल का वरण करने वाला वालों ठाकुर भी उसके मुंह में घुस गए हाहाकार मच गया महाराज घर छा देवा भयाद हाहेत हाहे जुक्रशू हाहाकार मच गया ठाकुर ने कहा लोग बहुत दुखी हैं तुरंत उसके गले में जाके इतना बड़े महाराज उसका गला फट गया उसका उद्धार हो गया अगाशी का उद्धार किया इस लीला को बालकों ने अपने घर में जाके एक साल बाद कहा कारण क्या है एक कारण यह है कि इसी के बीच में ब्रह्मा ने समत्स ग्वालबालों का अपहरण कर लिया ब्रह्मा ने ग्वाल बालों का अपहरण कर लिया ग्वाल बाल बछड़े सब हर खाली ठाकुर अकेले बचे असंयोग बस उस दिन श्री बलराम जी महाराज नहीं आए बलराम जी कुछ को आए नहीं असली कृष्ण को छोड़कर ब्रह्मा ने सब हरण साईं सायंकाल ठाकुर ने सोचा ये ठाकुर की लीला है अब ये हम इसको महाराज मानते हैं हमारा जी ये महाराज अब ठाकुर ने एक एक वर्ष तक ये महाराज चला एक वर्ष जब ठाकुर पद्मगंधा गौ के स्तर में थन में अपना मुंह लगा करके दूध पीते घैया तो और गऊ में तरस्ती और गऊ में तरसती कि हमको सुख नहीं मिल रहा है हमको सुख नहीं मिल रहा है ठाकुर केवल इसी गऊ का दूध पी रहे हैं जब नानी यह सौदा अपने कंचुकी बंधन को निमित्त करके अपना स्तराग्रमुख में डाल देती और ठाकुर चसुर चुसुप पीते